संजय गोयल जी पूछते हैं कि आपकी भी तो वर्तमान शिक्षा और जीवन व्यवस्था के प्रति शिकायतें होती हैं आप भी तो स्वयं शिकायत युक्त हैं इसको स्पष्ट इस करें हाँ जी हमारे को वर्तमान व्यवस्था और शिक्षा में कोई शिकायतें कोई ज़माने में होती थी शिकायतों का मतलब क्या है जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है तो उसका नाम शिकायत है और कैसे होगा उसका पता नहीं रहता है है ना तो वो जो कुछ भी हमारी अपेक्षा है वो पूरी नहीं होती है तो उसको जिस प्रकार से हम प्रकट करते हैं वो अयोग्यता वर्ष हम शिकायत के रूप में प्रकट करते हैं आज की तारीख हम देखेंगे तो हमारे पास कोई शिकायत इस मामले में नहीं क्योंकि हमको पता है कि जो हम चाहते हैं वो कैसे होगा कैसे करेंगे कैसे एजुकेशन ठीक हो सकती है कैसे व्यवस्था ठीक हो सकती है और उस पर हम काम कर रहे हैं तो आज हमारे पास शिकायत करने का टाइम नहीं क्योंकि हमारे पास ये उत्तर हो गया है कि क्या है कमी और कैसे इसको दूर किया जा सकता है तो इसमें शिकायत नहीं है लेकिन अब ये कि जब हम चर्चा करते हैं तो जब जो लोग सुनने वाले जो होते हैं उनको ध्यान बनाने के लिए उनको ध्यान में लाने के लिए जो कमी है वो दिखाना होती है कमी अगर दिखा पाते हैं तो कमी अगर ध्यान में आती है तो उनको पता चलता है कि क्या कह रहे हैं, हैं कोई तर्क खड़ा होता है उनका और उस कमी के साथ उसका निवारण भी किया जाता है उसका उत्तर भी दिया जाता है तो शिकायतों का मतलब होता है कि अपेक्षा लेकिन उत्तर का अभाव और समझदारी का मतलब होता है अपेक्षा लेकिन उसके साथ उत्तर के साथ क्रियाशीलता अगर ये दोनों दोनों अंतर को आप देख पाओगे तो आप आप पहचान कर सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपका मूल्यांकन ही कुल मिला के हमारे लिए फाइनल रेडिक्ट